निद्रा समाधि से निद्रा समाधि है संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि पांव से चलना प्रदक्षिणा है स्त्रोत्रण सर्पा गिरो जो बोलते हैं वो स्त्रोत्र है यद कर्म करो भी सर्प नशीलम ये तो सब आत्मज्ञान के सामने सब सबीके हैं वो तो। ये धरती के धूल कण धूल का सब सब ये पानी के कुहारे हैं कुछ ये आग के श्रृंगारे हैं ये हवा के झोंके हैं ये आकार आकाश के सिरमरे हैं करता थी न भोगता थी न कर्म है न ना भोग है न कर्म तुम्हारे साथ जुड़ता है ना भोग तुम्हारे साथ जुड़ता है तो हो रहा है मालूम पड़ रहा है हो रहा है ये शांत है और मालूम पड़ रहा है ये वेदांत चला तो मुक्त रिवाज कहीं तुम्हारे दिन को मनोगत या शरीर गति कोई बंधन नहीं है तुम्हें मुक्त होना नहीं है तुम मुक्त हो और ये अच्छा अच्छा महाराज इतने दिन तक तो हम बंध रहे अब मुक्त हो रहे हैं ना बेटा पहले भी तुम मुक्त ही थे अब भी तुम मुक्त ही हो आगे तुम मुक्त ही रहोगे मुक्त एवासी सर सदा ज्ञान न होने पर भी आत्मा मुक्त ही है ज्ञान होने से आत्मा मुक्त होता नहीं है आत्मा मुक्त है ये ज्ञान होता है माने मैं बद्ध ये यह ज्ञान दूर होता है आगे भी मुक्त है मुक्त ये वर्ग का सर्वदा मान यही की साधना है पुण्य कर्म का अनुष्ठान गृहस्थ के लिए पाप पूरी होता है इसलिए तो पुण्य करना आवश्यक उपासना मन में उठती है इसलिए उपासना आवश्यक है चंचलता होती है इसलिए समाधि की आवश्यकता अपने ये कुछ नहीं हो पाता है इसलिए ईश्वर के आश्रय की आवश्यकता है बड़े का सहारा लेने का ऐसा लड़ा चाहिए जो बाप में पुण्य में स्वर्ग में नरक में अच्छाई में बुराई में हमेशा तुम्हारी मदद करे अपने कर्म से जो उतरेंगे बात तो पे हम करकार सरकार तुम करेगा देखो तो आप सब इतने साधन हैं ना उनको कुर्सी दे रहे हैं बैठने को आप हर्म जी आप यहाँ बैठिए उपासना जी आप यहाँ बैठिए और योगाभ्यास तो जी का आप यहाँ बैठे तो शरणागति जी आप यहाँ बैठे सब पुरुष है एक पुरुष बैठेगा हो फिर उपासना एक स्त्री में फिर योगाभ्यास का ये पुरुष वो बैठे फिर शरणागति जी एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष है पार्थियों में ऐसी रिवाइश ये तो पार्टी है जैसी जरूरत है और सच्चाई क्या है सबुक्त हो हर तो, तो सचाल सच्चाई परंतु वो ज्ञान से मिला माधु नहीं पड़ेगा मुक्त हो परंतु मान इमान करना तो लेकिन मान मान के बच्चों के बाद सूरदास नलिनी को सुबह कहू कौने चलो नलनी के उपय को किसने पकड़ के रखा है तुमने तुमने अपने आप को स्वयं तथा हुआ मान दिया तो है तो, तो है तो तो तो तब महाराज मैं हूँ क्या तो तो तो तो ्रष्टा मुदा अयमे हिते बंध द्रष्ट्य तरम सीतर प्रादेश निज गिरा पावन करण कारण रामदस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए धूपीदास रामदस का वर्ण कर निज गिरा पावन करण कारण राम दृष्टि अच्छा अब एक बात पर आपका ध्यान श्लोक यही है वो द्रष्टाधि केवल इतनी बात कही जाती तो क्या फर्क होता है? और सर्वस्व द्रष्टासी कहा जाता तो क्या होता और एको एकोद्रष्टासी सर्वस्व कहा गया तो क्या निकला इसको हमारे पदकृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा ने ये नहीं तो लोग लेकर तो किताब बांट लिया कहा हमें पढ़ लिया क्या पढ़ लिया विश्वास कर पढ़ लिया ऐसे नहीं होता देखो पहले देखो द्रष्टा तुम द्रष्टा द्रष्टा का मतलब होता है कि जो देखो इंद्रियों को मन को मन की चंचलताओं को ग्रत को स्वंत्र को शक्ति को समाधि को देखने वाला ज्ञान मात्र है तो सिंदू योगी लोग कहते हैं कि जब वृथ्वी का विरोध होता है तब तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित रखता है और जब वृद्धियों में चंचलता होती है तब वो दृष्टियों के साथ चल जाता है तब तो दुनिया का ज्ञान होगा तो उसका नाम ज्ञाता भोग भोगगा तो उसका नाम भोक्ता और कर्म करेगा तो उसका नाम करता अपने को पापी समझेगा तो उसका नाम पापी अपने को पुण्यात्मा समझेगा तो पुण्यात्मा लेकिन जब वृत्तियों का निरोध होता है जहाँ न कर्म है न भोग है न वृत्तियां हैं वहा तो वहा दृष्टा है तो ये हमारे बाबू लोग जो है ना सुन के आते हैं कहीं कभी कहां से सुन के आए हैं नाम लिखाओ नाम लेके बोले अमुक का व्याख्यान सुन के आए हैं हमारा और एक और तो तुम द्रष्टा तो हुए लेकिन जेल खाने में बैठ के द्रष्टा हुए यदि तुम्हारा अंत करक का संबंध नहीं छूटा मैं दृष्टा द्रष्टा अंत कर के देर खाने में बंद होकर अपने को दृष्टा समझना कितनी देर तक मैं दृष्टा और देर कहा देर वाली बात कहाँ रहती हो देर तो माने काल का तो काल की तो कल्पना ही में है तो जब नई देर तक तुम दृष्टा रहे तो पहले थे नहीं और अब रहे नहीं तो दृष्टा मर गया ना हमारा दृष्टा पुरा नहीं है जब तभी ऊपर विदेश में यात्रा करने तो जाता होगा ना नरक में जाता है कि में जाता है कहा जाता है तो इतनी देर तक दृष्टा रहा और बस कलेजे में बस इतनी दूर में बैठ के दृष्टता रहा, हैं। और जार रहा है और जड़ से विलक्षण होकर दृष्टा रहा हम देह इंद्रिय से विलक्षण हो टिकाऊ मामला नहीं है अभी सुना सुनाया दृष्टा कैसा देखो दूसरी बात जो सर्वस्य दृष्टा तुम सबके प्रस्ता को सर्ब माने होता है अनेक का समूह जैसे बोलेंगे ना तो सब फूल तो पीला फूल लाल फूल सफेद फूल और सौ फूल है तो सौ फूल इनको बोलेंगे सब फूल सब सब माने अनेक का समूह तो तुम सबके दृष्टा हो केवल देख के नहीं स्त्री पुरुष पशु पक्षी जो भी भलू पड़ता है मिट्टी पानी आस सबके दृष्टा हो देश अलग है अंतकरण से कैद खाने से छूटे सब को देख रहे हो सब को देख रहे हो सब को देख रहे हो एक बार की बात है शेष कहलियाल गोयनका रामपुर दास जी रनशामदास जालाल चारों ने कानपुर में एक ट्रेन में बैठे वृंदावन आने से लिए चर्चा करी ज्ञानी ऐसा सुथा रहे ज्ञानी ऐसा होता है ज्ञानी ऐसा होता है ज्ञान में ऐसा होता है घंशान और स्वामी रामचंद्र जी दोनों चर्चा में प्रमुख भाग ले रहे थे उन गुणों का वर्णन हो रहा था ज्ञानी में एक गुण होते हैं ज्ञानी में ये गुण होते तो मैंने धीरे से कहा कि अभी ज्ञानी का संबंध अंतकरण से छूटता है ज्ञानी अंतकरण से गुण दोष को धारण किए बैठा है तो ये अपने को ब्रह्म जानता है कि जीव जानता है तो श्रेष्ठ दैनियाल जी बोले राम शुरू करते देखो।, देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तुम लोग तो मोटी बात बोलते हो और ये बड़ी सूक्ष्म बात हो रहे जब अंतकरण के साथ संबंध बनाई हुआ है कि ये मन मेरा ये बुद्धि मेरी ये अंतकरण मेरा इनमें जो गुण दोष है सो सब मेरे तो ज्ञानी की स्थिति क्या है जब शास्त्रार्थ हुआ था आत्मानंद जी के शासला कर लिया था तो पुष्कर तो वाले आत्मानंद जी अभी हैं मैं तो समझता तो तो हूँ उनका साइंटिस्टर वो, वो है किसी अभी है आपको तो क्या सुना सर्वस्थ दृष्टा तुम एक अंतकरण के दृष्टा नहीं हो अंतरण के द्वारा जो कुछ ज्ञात होता है एक गीत से लेकर के ईश्वर प्रजन जो अंतकरण से ज्ञात होता है और उसको ज्ञात करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति है और उस वृत्ति में जो अभिमानी बैठा है ड़े से लेकर ईश्वर तक श्रेण से लेकर प्रकृति तक जितनी भी ज्ञान वृद्धि अंतरकरण में उदय होती है और उसमें जो जो विषय भागते हैं और उसका जो भी अभिमानी है उसके तुम दृष्टा हो एक दृष्टा सर्वस्त्र हो अब अब तीसरी भागते हैं एकक्यों का इसको पदकृत्य बोलते हैं ये संस्कृत श्लोकों की व्याख्या का ढंग है आप अपने मन से इसको नहीं पढ़ोगे तो ध्यान नहीं जाएगा एक हम क्यों तो बोले भाई दो और शांत में तो दृष्टा अनेक माने जाते हैं दृष्टा सबका दृष्टा होता है ये तो मानते हैं सर्व का द्रष्टा है प्रकृति प्राकृत सर्व का द्रष्टा है सर्व का द्रष्टा तो है परंतु अलग अलग अंतकरण के संबंध से द्रष्टा भी अलग अलग होते हैं बता अनेक दृष्टा होते हैं तो उस का द्रष्टा कौन है जब दृष्टा ही अनेक हो गया तो देखो को द्रष्टा के बीच में या तो कोल होगी देश होगा या तो एक दृष्टा पहले एक पीछे होगा दाल होगा या एक दृष्टा में कोई दूसरी विशेषता होगी दूसरी दृष्टा में दूसरी विशेषता होगी एक मरता होगा तो दूसरा पैदा होगा एक के बाद दूसरा होगा एक जगह वो होगा दूसरी जगह वो होगा एक रूप उसका होगा दूसरा रूप उसका होगा तो जन्मकरण मरण अंतकरण आदि के भेद से दृष्टा में जो औपाधिक भेद की कल्पना है वो जुड़ी है एक ही दृष्टा है अभी बात इसमें और जोड़ दे रहे जब तुम हो दृष्टा और एक दृष्टा और सबके दृष्टा हो तो ये जो सब है वो क्या है जितना भी स्ट है दृश्य और वो दृश्य के अत्यंता दृष्टा में ही भाग रहा है इसलिए दृष्टा सत्य है दृश्य में क्या है कहानी का नाम पर नाम और विकार सागर और प्रक्रिया की पुस्तक ये तत्वानुसंधान और ये वृत्ति प्रभाकर ये वेदांत के कतहरे हैं कतहरे कटहरे आप जानते हैं जैसे ग था ग था जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ये हैं, तो एक ही चीजी है वेदांत के एक, उसे। एक उसे। एक हो माने एको मने अद्वतीय अतीय दृष्टि सर्व दृष्टा असी एक दृष्टि एक माने अतृती एक तृतीया तुम्हारे विवाह और कुछ नहीं है अलग अलग अलग अलग अंतकरण में शरीर में बैठ के अलग अलग दृष्टा हुआ करते अंतकरण होते हैं अलग अलग, अलग। और दृष्टा होता है एक और उस रूप अधिष्ठान में ये रूप जो दृश्य है ये मिथ्या रहे हैं। अच्छा ये मत समझना ये कोई साधुओं का ज्ञान होगा ये राजा जनक को अस्थाबद रूप देश कर रहे हैं उसके बाद जनक ने राज किया है बता राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं, और राम जी ने तो ब्याह किया हो वेदांत अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं, और वेदांत सुनने के बाद उसने वो मारा मार किया है महाराज अश्वपति राजा से, ये वेदांत की विद्या है वेद केतु के पिता आदमी गृहस्थ है पैतरे को उपदेश करने वाले जाकर जाके वर्गस्थ है आप लोग डरिए नहीं इंद्र भी गृहस्थ तो ही हैं। उनके इंद्राणी तो वही है बेटा आप लोग डरिए मत। ये समझिए समझने की वस्तु है एको दृष्टांत सर्वस्व मुक्त प्रायो भी सर्वदा क्या कहते हैं जिस समय तुम अपने को पापी समझते हो बोले आत्मा समझते हो जिस समय तुम अपने को सुखी दुखी समझते हो जिस समय तुम अपने को बद्ध समझते हो उस समय भी तुम मुक्त मुक्त प्रायो थी अर्थात बंधनावस्थाया अभी बंधनारुकूलावती मुक्त प्रायोति भले लोग तो मालूम न पड़ता हो लेकिन तुम तो मुक्त होते बंधन समाज बंदिशी ये अलग है ये दूसरा श्लोक है वो अयम एवं बंधन समाज बंदिशी आगे अयम एवं बंधो भ्रष्टारंश्यम ऐसा करोगे ऐसा एक बात आप लोग कांग्रेस बनोगे की जब भी समझ में कोई बात नहीं आती हो तभी आप उसको एक बार दो बार चार बार जब सुनोगे तो वो समझ में आने लगे हम लोग साधु लोग उत्साह मांगने जाते हैं एक घर में मिलती है एक में नहीं मिलती है एक मिलती पर जब दो चार बार उस महने में जाते हैं तो जो लोग शिक्षा नहीं देने वाले हैं उनके मन में भी कभी देने की आजादी तो ये जो शास्त्र है ना, ये एक बार सुनने पर अगर अपना अर्थ ना दे, तो इसको बार बार सुनो बार बार सुनने से इसके अर्थ का प्रकाश हो जाएगा ये मन समझो कि आज ही एक बार एक आदमी को मैंने समझाना शुरू किया तीन घंटा लग गया बाबा तो किसी ने जाके उड़िया बाबा जी ने कहा कि वो तीन घंटे से बकवास कर रहे हैं एक आदमी आया है थोड़ी अली चढ़ है ना प्रोफेसर है तीन घंटे से उसको समझा रहे उठ के महाराज अपनी कुटिया में से आ गए हमारे अब तो हम लोग तो उसके खड़े हुए हमारे सट्टे पर आके बैठ गए और बोले हाँ हाँ बोलते थे बहुत क्या बेवकूफ तुम्हारी समझ में जो बात इस बर में आई उसको तुम एक दिन में समझाना चाहते हो इसको लगाओ तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहे सब चीज सुनना चाहिए सुनने से ये बात समझ में आ जाए आपके दुख को मिटा देती है आपके सुखी बने कुंडमान को मिटा देती है पाप को मिटाती है पुण्य को मिटाती है संबंध के बंधनों को मिटाती है आपके मन की वासना से संचलता से बिल्कुल अलग कर देती है ये तो साक्षात जीवन मुक्ति परवानंद है ये स्वर्ग में जाने की विद्या नहीं है नये पुष्ट में ये समाधि लगाने की विद्या नहीं है ये तो बिल्कुल लगन कार है سب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 जो लोग पंचभूत से सृष्टि मांगते हैं उनके मत में भी एक संगीन पंचभूत का कार्य है जैसे चार बार चार फूट मांगता है हवा, हाँ। आसमान को नहीं मानता आकाश को तत्व तो नहीं मानता तो बोले आकाश प्रत्यक्ष नहीं है इन चार भूतों के आधार के रूप में अनुभव है आकाश का अनुमान होता है प्रत्यक्ष ये आकाश तत्व नहीं होता और इन चार भूतों के आनुपातिक मिश्रण में चेतना उत्पन्न हो जाती है और जब ये मिश्रण समाप्त होता है तो चेतना भी नष्ट हो जाती है शरीर के नाक के साथ ही साथ चेतना का नाश हो जाता न सजीव से पहले चेतना है ना बात ऐसा चार बार वो भी हमारा एक प्रश्न है न्याय वैसे का मत है की मिट्टी पानी आज हवा इन चारों के तो परमाणु होते हैं और आकाश के परमाणु नहीं करते और परमाणु होते हैं निरावय उनमें कोई हिस्सा विस्ता नहीं होता उन्हीं के संयोग से संयोग से वो उत्पत्ति तो इसको तो नहीं बोल सकता चार भूत और चार भूतों के बीच में ही आकाश में ही ये शरीर है वायु में ही ये शरीर है तेजस में ही ये शरीर है रस में ही ये शरीर है तो पृथ्वी में ही ये शरीर है तो जैसे थोड़ी सोना हो है, और उसमें हाथ पांव आख बना दिए जाए तो वो सोने से अलग नहीं होता है। ऐसे ये हमारा शरीर जो है ये निरवय परमाणुओं में कल्पित संजोग से बना हुआ है बोला ये वेदाम अविद्या, मनसा, कल्पिता से जब एक एक परमाणु अवयहीन है तो उनका संयोग कैसे होगा और उनके संयोग से किसी सावय वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी तो प्रत्येक वस्तु अपने प्रागभाव में से ही उत्पन्न होती है इसलिए न्याय वैवेश मन में भी ये शरीर कोई तत्व नहीं है तत्व तो परवान है। स्थान शांत और योग के मत में भी इस शरीर की कोई कीमत नहीं प्रकृति से पंचभूत पर्यंत को तो कार्यकारण हो भाव होता है पंचभूत में ये शरीर जो है ये तत्व ये शरीर तत्व नहीं। न्याय वैज्ञिक में ये शरीर तत्व है नोग में ये शरीर तत्व है और पूर्व विमानता में तो ये शरीर कार्मिक है कर्म नहीं, कर्म जगह तो कर्म से धातु की उत्पत्ति नहीं इसलिए भी भक्ति तो सिद्धांत में भी ये शरीर तत्व है भगवत संकल्प से ही ये संपूर्ण विश्व सृष्टि उत्पन्न होती है भगवान में रहती है भगवान में दीन होती है भगवान के संकल्प से सिवाय न ये विश्व ब्रह्मांड है और न ये शरीर शरीर मत में भी ये शरीर तत्व नहीं है ये पूर्ण अहंता का विमर्श विमर्शमूलक कब उल्लास अपनी पूर्ण अहंता ही अपनी मौज से कभी ज्ञानी अज्ञानी कभी मुर्दा कभी जंगा कभी जाना, कभी जाना, ये पूर्ण अपनी ही पूर्ण अहंता विश्व के रूप में अद्वैत वेदांत के मन में ये शरीर और ब्रह्मांड और कोट कोट ब्रह्मांड एक ऐसी वस्तु में भाग रहे हैं जिसमें इनका अभाव है तो कोई भी चीज यदि उसी जगह भाषती हो जहाँ उसका अभाव है जैसे साप ऐसी जगह पर मालूम पड़े जहाँ वो नहीं तो जहां वो नहीं है वहां जो मालूम पड़ने वाला साफ है वो भी नहीं ये कायदे की बात होती है वो जो चीज जहां ना हो वही मालूम पड़े अपने अभाव के अधिकरण में अपने अत्यंता अभाव के अनुष्ठान में यदि कोई वस्तु मालूम पड़े तो वो मिथ्या होते हैं तो जिस अनंत चेतन में ये जड़ मालूम पड़ रहा है उस चेतन में ये नहीं है जिस अनंत संत में ये नाम रूप मालूम पड़ रहा है उसमें ये नहीं है जिस परमार्थ में ये अर्थ अर्थभेद मालूम पड़ रहा है उसमें ये नहीं है जिस अनंतता में ये शांतता मालूम पड़ रही है उसमें ये नहीं है आत्मा आत्मा नहीं है ये अनुभव कभी नहीं हो सकता आत्मा जड़ है ये अनुभव भी कभी नहीं हो सकता तो। ये आपके ध्यान में रखना चाहिए यदि आत्मा नहीं है ऐसा अनुभव होगा तो अनुभव किसको होगा अनुभव रूप आत्मा को ही होगा इसलिए नहीं है आत्मा यह अनुभव गलत है और आत्मा जड़ है यह अनुभव भी गलत है क्योंकि जड़ता किसको मालूम पड़ती है तो ये है तुम्हारा अपना स्वरूप तुम बाप के भी दृष्टा हो बोर्ण के भी ये कल्पित हैं पाप बोर्ड कल्पित हैं उनसे तुम दृष्टा हो राज देश कल्पित हैं उनके तुम दृष्टा हो न तुम किसी के प्रेमी हो न तुम्हारा कोई प्रेमी ईश्वर की जो प्रेमी प्रियतम बनता है वो माया से बनता है बना ये उसकी माया है प्रियतम बनता है क्यों लोगों की नजर अपनी ओर सींचने के तो प्रेमी बनता है तो क्यों पर लोगों की नजर अपनी ओर खोजने के वो गरीब बन के पीठ मांगने के लिए आता है तुम्हारी नजर अपने ऊपर पड़ने के लिए वो धनी बन के दादा बनता है तुम्हारी नजर उसकी ओर है कृपा भी माया कृपालुता भी माया है कृपा पात्रता भी माया है प्रेमी पना भी माया है प्रियतम बना भी माया है उपयोग फिर किया जा सकता है केवल इसका उपयोग होता है इसमें सच्चाई नहीं है बिल्कुल सच्चाई उत्तम प्रायों से सर्वदा पहले तो तुम एक हो देखो दूसरी तरफ से पहले तो तुम एक एक को माने तुम्हारे बिना दो भाई ही है एक का मतलब यह है एक माने गिनती में आप लोग तो जानते हैं ना एक माने वो गिनती जिसके बिना दो नहीं हो सकता एक एक दो यदि एक कहीं नहीं होगा तो दो कहां से होगा एक माने जिसके बिना दो की तीन की चार की किसी भी गिनती की सिद्धि नहीं हो सकती ए की अनु चित्रादीशु दो तीन में जो रहता है जिसके बिना दो तीन हो ही नहीं सकता उसका नाम है एसी एक साथ पहली बात तो यह ये तो सबके मैंने छोटी तो अक्कल वाले की भी समझ में ये बात आवेगी कि एक उसको कहते हैं जिसके बिना दो तीन चार पांच सौ हजार लाख करोड़ कुछ हो ही नहीं सकता उसका नाम होता है तो पहली बात तो ये है कि तुम एक हो मेरे प्यारे तुम दुनिया में एक तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं लासानी हो तुम अनुपम हो तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना और कोई है ही नहीं मर जाएंगे सब अगर तुम नहीं हो वो एक अब प्रश्न हुआ तुम दृष्टा हो एक है प्रश्न हुआ कि तुम जड़ हो क्या मान लिया मैं एक हूँ लेकिन मैं जड़ को जड़ता को काटने अनेकता को काटने के लिए एक और जनता को काटने के लिए दृष्टा तुम जड़ नहीं हो तुम तो सुमधे नहीं हो आंख वाले हो। तुम देखो और देख रहे हो तो भाई कोई दूसरा होवे तो कोई दूसरा एक हो वो डर हो गए सन्मात्र हो गए नहीं वो सन्मात्र नहीं है दृष्टा शमात्र है अच्छा तो कोई दूसरा हो गए तो दूसरा नहीं अति माने तो, असी क्रियापद जो है ना वो कर्ता कोवम बनाता है क्रियापद जो है वो कर्ता का आक्षेप करता है तुम अब देखो एक है एक है माने उसके बिना न दो है न तीन है न चार है एक माने करोड़ का बाप लाख का बाप हजार का बाप सौ तो का बाप दस का बाप तीन दो का बाप वो एक प्यार का नहीं देता दृष्टा कोई और का नहीं तो अति तीन बात गई हो, एक द्रष्टा अति अच्छा तो थोड़े के दृष्टा बोले नहीं सर्वस्था सबके दृष्टा हो बताओ सब माने कहा पीड़ा से लेकर ईश्वर तक और एक तृण से लेकर प्रकृति है सबके तुम दृष्टा हो बदलने वाले का नाम सर भो सर्व सड़क बढ़ती है जैसे सड़क बढ़ती है ना कि मोटा, कितने तांगा कितने कितनी मोटार कितने सामद कितने रिश्ते कितने आदमी कितने पशु पक्षी ये तरकने वाली जगह इसके तुम दृष्टा होता भाई जब जागते होंगे तब दृष्टा होंगे और सोते होंगे तो दृष्टा नहीं होंगे विक्षेप में दृष्टा होंगे समाधि में दृष्टा नहीं होंगे समाधि में दृष्टा होंगे विक्षेप में दृष्टा नहीं होंगे सृष्टि में दृष्टा होंगे प्रलय में दृष्टा नहीं होंगे सर्वरा इसको आक्षेपी की संगति बोलते हैं संस्कृत भाषा में अर्थ लगाने की जो प्रणाली है एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए यदि हमारी बोली में से कोई आधा अक्षर कम कर सके ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है तो हमको कितना सुख मिलेगा बोलने जैसे हमारे घर में बेटा पैदा होगा अर्धमात्रा नाघवे न पुत्रोत्तम मंजन से वह करना आम जो एक एक शब्द बोलते हैं उसमें से एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं होगा आपको सुनाया एको का क्या मतलब है क्या प्रयोजन है भ्रष्टा का क्या प्रयोजन अति का क्या प्रयोजन है सर्वस्य का क्या प्रयोजन है और सर्वदा का क्या आप देखो अधिकार सुनाते और गुरु के बाद जो 48 बरस पढ़ना पड़ता है अड़तालीस वर्षों अड़तालीस वर्ष गुरु के पास पढ़ो तब संस्कृत भाषा की शैली मालूम पड़े ये कैसे बोलते हैं इसी से खुद पढ़ने की कोशिश न करके दूसरे पढ़े हुए से उसको जानना ही जानना अजमेविदे पश्यति भ्रष्टा तुम्हारा बंधन क्या है शास्त्र में ऐसे बताया कि ब्राह्मण हो है और एक वर्ष सेवा करे तो एक वर्ष में पता लग जाएगा कि तो उसमें कितना काम है क्रोध है लोभ है भोग है उसका एक बरस में पता लग जाएगा ब्राह्मण एक वर्ष से ज्यादा स्थित नहीं करेंगे क्षत्रिय हो तो दो बरस छिपा सकता है ऐसे धर्मपालकर में लिखता है वो अपने दिल की बात अपना काम क्रोध आवेगा तब्य छिपा देगा दाम आवेगा तब्य दो भावे लोभ आवेगा तभी छिपा देगा और वैश्य हो तो तीन बरस छिपा सकता है ना हाँ बाढ़िया सबसे ज्यादा कपटी होती है <laughs> क्योंकि उसको बचपन से ही अपने व्यापार की बात छिपाने का अभ्यास होता है और उसके बाद बाप सब छिपाते ही तो रहते हैं तो कोई असली मंत्र बताना हो तो ब्राह्मण को तो एक वर्ष में बता दें और क्षत्रिय को दो दरस में बता और वैश्य को तीन दर्श में बता दें ऐसा धर्मशास्त्र विधान है वो धर्मशास्त्र हम तो हम घर को साथ करके भी है बोला